नाम था टेंटेलस टेंटेलस बहुत ही क्रूर राजा था अपने आप को देवता जीएस का बेटा कहता था यूनान के सब लोग टेंटेलस के नाम से ही थर थर कांपने लगते थे धीरे धीरे टेंटेलस का आतंक आस पास के कई देशों में फैलने लगा अत्याचारी टेंटेल को इतने से ही संतोष नहीं हुआ वह दुनिया का सबसे प्रतापी राजा बनने का सपना जो देख रहा था बादशाह टेंटेलस ने आखिर देवताओं को प्रसन्न करने की ठानी उसने देवताओं के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया वह देवताओं को प्रसन्न करके और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था उसने इसके लिए ढेरों व्यंजन बनवाए उनमें से कुछ व्यंजन ऐसे भी थे जिन्हें देवता कभी ग्रहण नहीं करते थे का एक बेटा था पेलोप्स। उसका स्वभाव अपने पिता से एकदम अलग था लोग कहते थे टेंटेलिस बुराई का प्रतीक है तो पेलोट अच्छाई का पेलोट टेंटिलिस्ट को हमेशा समझाता था कि प्रजा की भलाई के लिए काम करे किसी को दुख न दे लेकिन टेंटिलिस था कि उसका तौर तरीका बिल्कुल नहीं बदलता था उधर पेलॉक्स ने भी पिता को अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास नहीं छोड़ा वह लगातार प्रयास करता रहा और इस पर क्रोधित होकर टेंटेल ने पेलॉक्स को अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया भोज में देवताओं के सामने निषि व्यंजन परोसे गए और इस पर देवता नाराज हो गए उनमें से एक थी न्यूबिया परी वह विशेष रूप से पेलोब्स ऐसी मिलने के लिए ही आई थी वह पेलोब्स की बहुत अच्छी दोस्त थी लेकिन उसे पेलोब्स कहीं भी दिखाई नहीं दिया बहुत देर तक वह उसे खोजती रही बाद में उसे पता चला कि पेलॉब्स अंधेरी तहखाने में कैद है न्यूबिया को टेंटेलस पर बहुत क्रोध आया उसने टेंटेलिस की शिकायत देवताओं के राजा से कर दी देवताओं की कृपा से अंधेरे तहखाने के ताले अपने आप खुल गए बाहर आ गया न्यूबिया अपने मित्र को सकुशल देखकर बहुत प्रसन्न देख हुई देवताओं ने टेंटिलस को श्राप दिया कि वह हमेशा भूखा प्यासा रहेगा उसे जल के बीच खड़ा कर दिया गया और गर्दन तक समुद्र के पानी में डूबा टेंटल प्यास से बेचैन था जैसे ही वह प्यास से व्याकुल होकर अपना मुंह खोलता कि पानी मुंह में जाने के स्थान पर कोठों के ऊपर से निकल जाता उसके आसपास फलों से लदे हुए वृक्ष थे फलों से लदी डालिया उसके कंधों को छू जाती थी भूख से व्याकुल होकर टेंटेलस जैसे ही उन फलों की ओर बढ़ने का प्रयास करता की जोरों की हवा चलने लगती फलों की डालियाँ और ऊपर उठ जाती टेंटेलस भूखा प्यासा खड़ा रहा और इसी तरह समय बीतने लगा देवताओं ने उसके सिर के ऊपर एक बड़ी सी नुकीली चट्टान लटका दी थी लगता था कि चट्टान किसी भी दिन गिरकर कर का सिर चकना चूर कर देगी डर के मारे टेंटेलस का बुरा हाल था इसी तरह से सदियां बीत गयी ऐसे ही पानी में भूखा प्यासा खड़ा रहा समुद्र में घुले खनिजों ने उसके शरीर को धातु में बदल दिया राजकुमार पेलोब्स अब राजा बन गया उसने न्याय पूर्वक शासन चलाया प्रजा खुशहाल हो गई। पेलोब्स परी नियोबिया को भूला नहीं था वह मन ही मन परी नियोबिया से प्यार करता था उससे विवाह करना चाहता था उधर नियोबिया भी यही चाहती थी लेकिन परियों की विवाह मनुष्यों से नहीं हो पाते हैं। इसलिए परियों की रानी ने नियोबिया को धरती पर जाने से रोक दिया नियोबिया परी परी लोक में ही बंध कर रह गई। राजकुमार पैलोस परी नियोबिया की याद में बेचैन रहने लगा उसने नियोबिया को खोजने का बीड़ा उठाया परी नियोबिया जाते समय उसे पंखों वाला सफेद घोड़ा भेंट में देकर गई थी राजकुमार उसी घोड़े पर सवार होकर उड़ चला दूर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ की चोटियां दिखाई दे रही थी परी नियोबिया ने बताया था कि चोटियों के पार ही परी लोक है राजकुमार ने घोड़ी की चाल बढ़ा दी पंखों वाला घोड़ा बादलों के ऊपर उड़ता चला गया थोड़ी ही देर में वह चोटियां लांघ गया पेलोप्स को अचानक लगा कि चारों तरफ कोहरा छा रहा है कोहरे की परत धीरे धीरे राजकुमार के शरीर पर जमने लगी। घोड़ा भी कोहरे की परत जमने से चांदी की तरह चमकने लगा पेलोप्स को अचानक लगा कि घोड़ा धातु में बदलता जा रहा है घोड़े का वजन बढ़ता जा रहा है वजन के कारण वह नीचे उतरने लगा घबराकर कर पेलोगस पेलोगस ने अपने शरीर को टटोला पैरों को हाथों को थप थपाकर देखा थप थपाहट के स्थान पर उसे धातु की खन खनाहट सुनाई दी पेलोस स्वयं भी तेजी से धातु में बदल रहा था वजन बढ़ने से दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे थोड़ी ही देर में घोड़ा एक शानदार बगीचे में एक शिला पर खड़ा हो गया राजकुमार पेलोक्स भी मूर्ति की, की तरह, तरह उस पर, पर जमकर बैठा था ऐसा लगता था मानो शिला पर, पर किसी ने घुड़सवार की मूर्ति लगा दी हो वह शानदार बगीचा परी लोक की रानी लोकी ने बनवाया था थोड़ी ही देर में अनेक परियां घड़ सवार की मूर्ति के चारों तरफ जमा हो गयी वे भी उसे देखकर कर आश्चर्यचकित थी परियों ने उस मूर्तिकार की बड़ी तारीफ की कि जिसने जीती जाती दिखने वाली धातु की मूर्ति बनाई किसी ने जाकर परी नियोबिया को भी इसकी खबर दी नियोबिया भी उसे देखने के लिए वहाँ आई बगीचे में राजकुमार पेलोक्स की घोड़े पर सवार मूर्ति देखकर वह दंग रह गई वह समझ नहीं पा रही थी कि राजकुमार धातु में कैसे बदल गया परी न्यूबिया दौड़ी, दौड़ी दौड़ी रानी माँ के पास पहुँची रानी माँ ने बताया जब राजकुमार घोड़े पर उड़ता हुआ परी आ रहा था तो मैंने ही टेंटेलस के समुद्र में गर्मी पैदा की। इससे पानी समेत टेंटेलस भी भाप बनकर ऊपर उड़ा टेंटेलस का शरीर बहुत पहले ही धातु में बदल चुका था उसके शरीर की धातु भाव बनकर ऊंची उठती चली गई। ऊंचाई पर ठंड के कारण कोहरे में बदल गई। इतने में राजकुमार पेलोक्स पंखों वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से निकला कोहरा उसके शरीर पर धातु कणों के रूप में जम गया इसी कारण राजकुमार पेलोक्स घोड़ सवार की मूर्ति बन गया है स को तो इस तरह से मुक्ति मिल गई है लेकिन उसका बेटा पेलोप्स अब धातु की मूर्ति बनकर ही रहेगा परी नियोबिया यह सुनकर पागल सी हो गई। उसने रानी माँ से राजकुमार पेलोप्स को जीवन दान देने की प्रार्थना की रानी माँ ने कहा कि वह एक शर्त पर राजकुमार पेलोप्स को जीवित कर सकती है नियोबिया को अपने पंख जलाने होंगे उसके बाद वह परी एक साधारण राजकुमारी में बदल जाएगी उसे परी लोग छोड़ धरती पर राजकुमार पेलोब्स की रानी बनकर रहना होगा परी नियोबिया राजकुमार पेलोब्स को हर हालत में पाना चाहती थी उसने रानी माँ की सारी शर्तें मान लीं। रानी ने तुरंत सुगंधित जल, जल की कुछ बूंदे राजकुमार पेलोप्स की मूर्ति पर छिड़क दी देखते ही देखते धातु की चमकदार परत चूर्ण बनकर धरती पर बिखर गई। यह धातु आज भी कीमती धातु टेंटेलस के नाम से जानी जाती है परी नियोबिया राजकुमार पेलोक्स के साथ लंबे समय तक पृथ्वी पर रही वे दोनों, दोनों खुश, खुश थे, थे। बहुत खुश।, खुश तो ये थी बाल कहानी परी नियोबिया वाचिक स्वर भारती परिमल